बृहदारण्यक उपनिषद शंकर भाष्य हिंदी अनुवाद अध्याय चौथा ब्राह्मण तीसरा भाग दो श्लोक आठ से आगे आत्मा जन्म और मरण के साथ देहेंद्रिय रूप पाप को ग्रहण और त्याग करता है जिस प्रकार यह एक देह में स्वप्न होकर आत्मा मृत्यु के रूप देह और इंद्रियों का अतिक्रमण कर स्वप्न में अपने आत्मज्योति स्वरूप में ही स्थित रहता है उसी प्रकार श्लोक वह यह पुरुष जन्म लेते समय शरीर को आत्मभाव से प्राप्त होता हुआ पापों से देह और इंद्रियों से संश्लिष्ट हो जाता है तथा मरते समय उत्क्रमण करते समय पापों को त्याग देता है वह यह पुरुष वह यह प्रकृत पुरुष जन्म लेते समय किस प्रकार जन्म पुरुष जन्म लेते समय किस प्रकार जन्म लेते समय सो बतलाया जाता है शरीर यानी देहेंद्रिय संघात को प्राप्त होता हुआ अर्थात शरीर में आत्मभाव करता हुआ पापों से अर्थात पाप के समवायिक कारण धर्म और अधर्म के आश्रयभूत देह और संयुक्त हो जाता है। वही उत्क्रमण करते समय समय समय शरीरांतर प्राप्ति के लिए ऊपर की ओर जाते समय। शर्ते में मरते समय। इस पद की इस से की गई है उन संश्लिष्ट देहेंद्रिय रूपों को त्याग देता है उनसे विमुख हो जाता है अर्थात उन्हें छोड़ देता है जिस प्रकार यह जीव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 आत्मज्योति का दे रूप पापों से अन्यत्व सिद्ध होता है उन्हीं का धर्म होने पर तो इसका से संयोग या वियोग होना बन ही नहीं सकता आत्मा के दो स्थानों का वर्णन किंतु स्वप्न और जागृत के समान यह पुरुष जन्म और मरण के द्वारा क्रमश जिनमें संचार करता है इसके वे दोनों लोक तो है नहीं स्वप्न और जागृत तो प्रत्यक्ष जाने जाते हैं यह इहलोक और परलोक का तो किसी भी प्रमाण से ज्ञान नहीं होता अतः यह स्वप्न और जागृत ही यह लोक और परलोक है तीसरा स्वप्न स्थान संध्या स्थान है, परस, स्थान। है। उस संध्या स्थान में स्थित रहकर यह इस लोक स्थान और परलोक स्थान इन दोनों को देखता है यह पुरुष परलोक स्थान के लिए जैसे साधन से संपन्न होता है उस साधन का आश्रय लेकर यह पाप पाप का फल रूप दुख और आनंद दोनों ही को देखता है जिस समय यह सोता है उस समय इस लोक की मात्रा एक देश को लेकर स्वयं ही इस स्थूल शरीर को अचेत करके तथा स्वयं अपने वासनामय देह को रचकर अपने प्रकाश से अर्थात अपने ज्योतिष स्वरूप से शयन करता है इस अवस्था में यह पुरुष स्वयं ज्योति स्वरूप होता है उस इस पुरुष के निश्चय दो ही स्थान होते हैं, न तो तीसरा होता है और न चौथा है। वे कौन से हैं? यह जो वर्तमान जन्म है अर्थात जो शरीर इंद्रिय विषय और वेदना युक्त प्रत्यक्ष प्रत्यक्षतया अनुभव होने वाला स्थान है तथा परलोक स्थान जिसमें परलोक ही स्थान है वह शरीरादि के वियोग के पश्चात अनुभव होने वाला है शंका किन्तु सपन भी तो परलोक है और यदि ऐसी बात है तो दो ही इस प्रकार निश्चय करना उचित नहीं है समाधान ऐसी बात नहीं है तो फिर कैसी बात है वह यह लोक और परलोक की जो संधि है उसमें रहने वाला जो तीसरा संध्या है वह स्वप्न स्थान है इसी से स्थानों के दो होने का निश्चय किया गया है क्योंकि दो ग्रामों की संधि उन ग्रामों की अपेक्षा तृतीय रूप में गिनने योग्य नहीं मानी जाती किंतु इस परलोक स्थान के अस्तित्व का के होता है? जिसकी अपेक्षा से स्वप्न स्थान संध्या स्थान होता है इसका उत्तर देते हैं उस संध्या स्थान में स्थित अर्थात वर्तमान पुरुष इन दोनों स्थानों को देखता है वे दोनों स्थान कौन से हैं यह लोक रूप स्थान और परलोक स्थान यह लोक रूप स्थान और परलोक स्थान अतः स्वप्न और जागृत से भिन्न दोनों लोक है ही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 उसके अनुसार यह कहलाता है। यह पुरुष अपने प्राप्त करने योग्य परलोक स्थान रूप निमित्त में जैसे होता है उस आक्रम को अंकुर भाव को प्राप्त हुए बीज के समान परलोक स्थान के प्रति उन्मुख हुए उस आक्रम को आक्रांत कर उसका अवस्थम्भ अर्थात आश्रय लेकर दोनों लोगों को देखता है उभयान इस पद में बहुवचन धर्माधर्म के फलों की अनेकता के कारण है उभयान अर्थात उभय प्रकार के उनको किनको पापों को अर्थात पाप के फलों को साक्षात पापों का ही दर्शन होना तो संभव है नहीं इसलिए पापों के फल अर्थात दुखों को और आनंदों को अर्थात धर्म के फल रूप सुखों को इन जन्मांतर दृष्ट वासनाओं के कार्य पाप और आनंद दोनों को ही देखता है इनके सिवा जो प्राप्त होने वाले जन्मों से संबद्ध धर्म और अधर्मों के क्षुद्र फल है उन्हें भी धर्माधर्म से प्रेरित होकर अथवा देवता के अनुग्रह से देखता है, यह कैसे जाना जाता है कि में परलोक स्थान में होने वाले सुख दुखों का दर्शन होता है सो बदलाया जाता है क्योंकि जिनका इस जन्म में अनुभव नहीं हो सकता ऐसे भी बहुत सी बातें देखता है और स्वप्न अपूर्व दर्शन हो ऐसी बात है नहीं अधिकतर तो पहले देखे हुए को स्मृति का नाम ही स्वप्न है अतः दोनों लोक स्वप्न और जागृत स्थानों से भिन्न है जिस आदित्यादि ज्योतियों के अभाव में यह देहेंद्रिय संघात पुरुष अपने से भिन्न आत्मज्योति के द्वारा व्यवहार करता है ऐसा कहा गया है तो उन आदित्यादि ज्योतियों का जो अभाव होना है जहा कि इस विशुद्ध स्वयं ज्योति आत्मा की उपलब्धि होती है वह स्थान ही नहीं है क्योंकि यह देहेंद्रिय संघात सर्वदा बाह्य ज्योतियों से संश्लिष्ट ही देखा जाता है अतः अपने विविभा ज्योतिरूप से यह आत्मा असत के समान अर्थात असत ही है। यदि यह कभी तथा भूत आत्मात्मिक अपने विशुद्ध ज्योति स्वरूप से उपलब्ध होता तो ऊपर कहा हुआ सब कुछ हो सकता था इसलिए श्रुति कहती है जो प्रकृत आत्मा है वह जिस समय स्वपीति प्रकर्षतया स्वाप निद्रा का अनुभव करता है उस समय वह किस उपादान वाला होकर किस विधि से स्वता यानी संध्या को प्राप्त होता है सो बतला जाता है इसे जागृत रूप दृष्ट लोक की सर्वावान सर्वा अवन पालन करता है वह यह लोक अर्थात विषय एवं सुख दुखादि वेदना युक्त देहेन्द्रिय संघात जिसके सर्वावत्व की व्याख्या अथो अयम व आत्मा इत्यादि वाक्य द्वारा अन्यत्र के प्रकरण में कर दी गई है अथवा संपूर्ण भूत भौतिक मात्र आध्यात्मिक के साथ इसके संसर्ग की कारण भुता है, इसलिए यह सर्ववान है और सर्ववान ही कहा गया है। उस सर्वावान की मात्रा एक देश अर्थात अवय का, का अपादान अपच्छेदन आदान अर्थात ग्रहण कर यानी दृष्ट जन्म की वासनाओं से संपन्न हो स्वयं अर्थात आप ही देह को विहित चेतना शून्य कर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 देह का निर्माण भी आत्मा के कर्मों की अपेक्षा से है इसलिए वह आत्मकर्तृक कहा गया है क्योंकि वह सर्ववासनामयी वृत्ति ही वह विषय भूता होकर प्रकाशित होती है उस अवस्था में वह स्वयं भा प्रकाश कही जाती है उस अपनी विषयभूता भूता भा से तथा उनको विषय करने वाली विशुद्ध रूपा आत्मज्योति से उस अपने वासनात्मक प्रकाश स्वरूप को विषय करता करता हुआ प्रस्वाप है। है, इस प्रकार जो रहना है, वही ऐसा कहा जाता है यहाँ इस अवस्था में इस काल में यह पुरुष अर्थात आत्मा स्वयं ही विशुद्ध ज्योति स्वरूप होता है अर्थात बाह्य आध्यात्मिक भूत एवं भौतिक संसर्ग से रहित ज्योति होता है शंका किन्तु इसने तो इस लोक की विषय वेदना से युक्त मात्रा को ग्रहण किया है फिर उसके रहते हुए यह पुरुष स्वयं ज्योति होता है ऐसा कैसे कहा जाता है समाधान यह कोई दोष नहीं है क्योंकि वह मात्रा तो विषय भूता ही होती है इसलिए यह पुरुष आत्मा स्वयं ज्योति स्वरूप से दिखाया जा सकता है नहीं तो सुषुप्तावस्था के समान <coughs> जबकि कोई भी विषय नहीं रहता इस स्वयं ज्योति का दर्शन नहीं कराया जा सकता और जिस समय की वह वासनात्मिका ज्योति विषयभूता होकर उपलब्ध होती है उस समय से निकली हुई तलवार के समान सर्वसंसर्ग शून्य चक्षु आदि कार्यकरण से कार्य स्वरूप तथा जिसके बोध स्वभाव का कभी लोप नहीं होता वह आत्मज्योति अपने स्वरूप से प्रकाश करती हुई स्वयं गृहित होती है अतः यह सिद्ध हुआ कि इस अवस्था में यह पुरुष स्वयं ज्योति होता है अवस्था तो में रथादि का अभाव है इसलिए उस समय आत्मा स्वयं ज्योति है शंका किंतु इस अवस्था में पुरुष स्वयं ज्योति कैसे हो सकता है क्योंकि जागृत के समान इस समय भी ग्राह्य ग्रह आदि रूप सारा व्यवहार देखा जाता है तथा चक्षु आदि इंद्रियों के उपकारक आदित्य आदि लोग भी उसी प्रकार देखे जाते हैं जैसे कि जागृत अवस्था में देखे जाते हैं फिर इस अवस्था में यह पुरुष स्वयं ज्योति होता है इस प्रकार विशेष रूप से निश्चय क्यों किया जाता है समाधान बतलाते हैं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 उसकी भी क्यों बताई जाती है, समाधान सुनो उस अवस्था और न मार्ग ही है परंतु वह रथ रथ में जोते जाने वाले अश्वादी और रथ के मार्गो की रचना कर लेता है उस अवस्था में आनंद मोद और प्रमोद भी नहीं है किंतु वह आनंद मोद और प्रमोद की रचना कर लेता है वहां छोटे वह कुंड सरोवर नदियों की रचना कर लेता है, वही उनका करता है।, वहां उन्हें में नहीं है। और न रथयोग है जो रथ में जोते जाते हैं वे रथ योग अर्थात अश्वादी वहाँ मौजूद नहीं है और न पथ रथ के मार्ग ही है किंतु यह रथ रथ योग और मार्गो की स्वयं रचना कर लेता है शंका किंतु रथादि के साधन वृक्षादि का अभाव होने पर भी यह उनकी रचना कैसे कर लेता है समाधान बताते हैं ऐसा कहा है वृत्ति ही इस लोक की वासना की मात्रा है उसे लेकर रथादी की वासना रूप जो अंत करण की वृत्ति है वह उसकी उपलब्धि के निमित्त भूत कर्म से प्रेरित होकर दृश्य रूप से स्थित होती है उसी को स्वयं निर्मा इस प्रकार कहा है और उसी को रथादिन सृजते इन शब्दों से कहा है उस अवस्था में इंद्रिय इंद्रियों के आदि प्रकाश प्रकाश अथवा उनसे रथादि विषय भी नहीं है उनकी उपलब्धि के हेतुभूत जो कर्म है उन कर्म रूप निमित्त से प्रेरित जो अंतकरण की अद्भुत वृत्ति है उसके आश्रित रहने वाली केवल उनकी वासनामात्र तो देखी जाती है वह जिस स्वरूप ज्योति को दिखाई देती है वह आत्म आत्मज्योति इस अवस्था में म्यान से निकली हुई तलवार के समान शुद्ध होती है इसी प्रकार उस समय आनंद सुख विशेष मुद प्राप्त की प्राप्ति से होने वाले हर्ष और प्रमुद प्रकर्ष प्राप्त हुए वे हर्ष भी नहीं है किंतु यह आनंदादि को रच लेता है तथा उस अवस्था में न नेशान्त पलवल छोटी तलैया न पुष्करणनी और न है, किंतु यह उन, उन, उन विषयों की वासना के आश्रय होता, जो चित्तवृत्ति है उसके परिणाम के कारण होने वाले जो कर्म है उनके कारण ही उसका कर्तृत्व तो बदलाया गया है साक्षात रूप से ही उसमें क्रिया का होना संभव नहीं है क्योंकि उसके पास क्रिया के साधनों का अभाव है कारक कार्भव नहीं है और आत्मज्योति से प्रकाशित देह और इंद्रियों के द्वारा व्रथादि की वासनाओं की आश्रयभूता अंतकरण वृत्ति के उत्थान से होने वाला कर्म निष्पन्न हो सकता है इसी से ऐसा कहा जाता है कि वह करता है और इसी से से ही बैठता इधर उधर जाता कर्म करता और फिर लौटाता है ऐसा कहा है, वहां भी के सिवा, इस का में कोई है नहीं क्योंकि आत्मा अंतकरण के द्वारा चैतन्यत्म ज्योति से देह और इंद्रिय को प्रकाशित करता है और उससे प्रकाशित हुई देह और इंद्रिया कर्म में प्रवृत्त होती है इसी से उनमें आत्मा के कर्तृत्व का उपचार किया जाता है ऊपर जो मानव ध्यान करता है मानव अत्यंत चंचल होता है ऐसे कहा है उसी का में हेतु दिखाने के लिए यह वही करता है इस प्रकार अनुवाद किया गया है स्वप्न सृष्टि के विषय में प्रमाणभूत मंत्र श्लोक ग्यारहवा इस विषय में यह श्लोक है आत्मा स्वप्न के द्वारा शरीर को चेष्ट कर स्वयं न सोता हुआ सोए हुए समस्त पदार्थों को प्रकाशित करता है वह शुद्ध इंद्रिय मात्रा रूप को लेकर पुनः जागृत स्थान में आता है हिरण में ज्योतिष स्वरूप पुरुष अकेला ही दोनों स्थानों में जाने वाला है भाष्यर्थ, इस उक्त अर्थ में यह श्लोक शारीर शरीर को अभिप्र अभिप्रहत्य निश्चे स्वयं अलुप्त ज्ञान अलुप्त ज्ञान आदि शक्ति स्वरूप होने के कारण असुप्त रहकर सुप्त अर्थात वासना रूप से उद्भूत अंतकरण वृत्ति के आश्रित और आध्यात्मिक सभी भावों का जो अपने स्वरूप से अपनी अलुप्त आत्मदृष्टि से देखता अर्थात अवभाषित करता है तथा शुक्र शुद्ध ज्योतिष्मान इंद्रिय मात्रा रूप को ग्रहण कर पुनः कर्म अर्थात जागृत स्थान में आ जाता है वह हिरणमय हिरणमय के समान चैतन्य ज्योतिष स्वरूप पुरुष एक हंस है अकेला ही हंति चलता है इसलिए एक हंस है वह अकेला तथा आदि में जाता है इसलिए एक हंस है श्लोक बारह इस निकृष्ट शरीर की प्राण से रक्षा करता हुआ वह अमृत धर्म शरीर से बाहर विचरता है वह अकेला विचरने वाला हिरणमय अमृत पुरुष जहाँ वासना होती है वहाँ चला जाता है भाष्यर्थ इसी प्रकार प्राणा पाना पांच वाले प्राण से रक्षण परिपालन करता हुआ नहीं तो मरने की भ्रांति अपवित्र वस्तुओं का संघात होने के कारण अत्यंत विभत्स कुलाय घोसले अर्थात शरीर की रक्षा करता हुआ किंतु स्वयं उस कुलाय से बाहर विचर कर यद्य वह शरीर में रह कर ही स्वप्न देखता है तथापि उसके संबंध से रहित होने के कारण तदंत्रवृत्ती आकाश के समान मानव बाहर विचर कर ऐसा कहा जाता है स्वयं अमृत अमरण धर्म रहकर रह यते जाता है जहाँ कामना होती है अर्थात जहां जहां विषयों में कामना उद्भूत वृत्ति रहती है वासना से उद्भूत उस उस काम कामना विषय के प्रति जाता है श्लोक तेरावा वह देव स्वप्नावस्था में उच्च नीच भाव को प्राप्त होता हुआ बहुत रूप बना लेता है इसी प्रकार वह स्त्रियों के साथ आनंद मानता हुआ मित्रों के साथ हसता हुआ तथा भय देखता हुआ सा रहता है। वह इसके सिवा उच्च नीचे उच भाव और नीचेगा निकृष्ट भाव ऐसे उच्च नीचे भावों को प्राप्त होता हुआ वह देव द्योतनवान पुरुष बहुनी असंख्य वासनामय रूप बना लेता है वह स्त्रियों के साथ आनंद मानता हुआ मित्रों के साथ हंसता हुआ और भय जन से वह डर जाता है ऐसे सिंह व्याघ्रादी भयों को देखता हुआ सा रहता है। तो स्थान के विषय में मतभेद और उसके स्वयं ज्योतिष जो, का निश्चय श्लोक चौदाहवा वह लोग उसके आराम क्रीड़ा की सामग्री को ही देखते हैं उसे कोई नहीं देखता सोए हुए आत्मा को जगावे ऐसा कहते हैं, में यहां सोया हुआ होता है, उसमें प्राप्त न होने से इसका शरीर हो जाता है इसी से अवश्य ही कोई कोई ऐसा कहते हैं कि यह स्वप्नस्थान इसका जागृत देश ही है क्योंकि जिन पदार्थों का यह जागने पर देखता है उन्हें को सोया हुआ भी देखता है किंतु यह ठीक नहीं है क्योंकि इस अवस्था में वह पुरुष स्वयं ज्योति होता है जनक कहता है वह मैं जनक श्रीमान को सहस्त्र मुद्रा देता हूँ अब आगे मुझे मोक्ष के लिए उपदेश कीजिए इस आत्मा के आराम आरमण अर्थात आक्रीड़ा को यानी इसकी रची हुई वासना रूप क्रीड़ा को देखते हैं वे ग्राम नगर स्त्री और भक्ष अन्न रूप वासना निर्मित आक्रीडन के रूप को देखते हैं उसे नहीं देखते उस आत्मा को कोई नहीं देखता अहो बड़ा कष्ट है जो अत्यंत भिन्न और दृष्टि की विषयता को प्राप्त है जिसका दर्शन भी किया जा सकता है। उस आत्मा को कोई नहीं देखता अहो, जीव का कैसा दुर्भाग्य है इस प्रकार जीवो के प्रतिश्रुति करुणा प्रदर्शित करती है तात्पर्य है कि स्वप्नावस्था में यह स्वयं ज्योति आत्मा अत्यंत संसर्गशून हो जाता है तम नायतम बोधये दिताह स्वप्न में आत्मज्योति की व्यतिरिक्तता के विषय में लोक में प्रसिद्धि भी है वह प्रसिद्धि क्या है उस सोए हुए आत्मा को आयतम सहसा एकाएकी न जगावे ऐसा लोग लोक में कहते हैं निश्चय ही वे देखते हैं कि आत्मा जागृत देह से उसकी इंद्रिय रूप द्वार से निकलकर विशुद्ध रूप से बाहर विद्यमान है इसी से उसे सहसा न जगावे ऐसा कहते हैं उसमें वे यह दोष भी देखते हैं सहसा जगह पर वह लेकर हट गया था उस इंद्रिय देश को यह आत्मा फिर प्राप्त नहीं होता इसी से श्रुति कहती है दुर्भिषज हासमयी भवती जिसे की यह प्राप्त नहीं होता जिस इंद्रिय द्वार देश को जिस देश यह शुक्र इंद्रिया मात्र लेकर हट गया है तो अंधत्व बधिर आदि दोष की प्राप्ति होने पर इस देह के लिए दुर्भिषज कष्टकर वैद्य क्रिया हो जाती है अर्थात तब यह देह कठिनता से चिकित्सा के योग्य हो जाता है अतः प्रसिद्धि से भी स्वप्न में इसकी स्वयं प्रकाशता ज्ञात होती है यह स्वप्न होकर शरीर आदि मृत्यु के रूपों से पार हो जाता है इसलिए स्वप्न में आत्मा स्वयं ज्योति है इसी से अवश्य ही कोई कोई लोग कहते हैं कि यह जो स्वप्न है इस आत्मा का जागृत देश ही है यह लोग और परलोक से भिन्न कोई संदिग्ध नहीं है तो फिर क्या है यह लोग अर्थात जागृत देश ही है यदि ऐसी बात है तो इससे क्या हुआ इससे जो होता है सो सुनो यदि यह, यह स्वप्न जागृत देश ही है तो उस समय यह आत्मा देह और इंद्रियों से पृथक नहीं होता उनसे मिला ही रहता है अतः आत्मा स्वयं ज्योति नहीं है इसलिए स्वयं ज्योतिष को बाधित करने के लिए कोई लोग कहते हैं कि इस यह इसका जागृत देश ही है उसकी जागृत देशता में वे यह हेतु बतलाते हैं क्योंकि लौकिक पुरुष जागृत देश में जिन हाथी आदि पदार्थों को देखता है उन्ही को वह स्वप्न में भी देखता है यह ठीक नहीं है क्योंकि उस समय इंद्रियां उपरत हो जाती है इंद्रियों के उपरत होने पर ही पुरुष स्वप्न देखता है इसलिए उस अवस्था में किसी अन्य ज्योति का होना तो संभव नहीं है इसलिए कहा है, नराथ है, नराथ है वहां योग इत्यादि इसलिए इस अवस्था में यह पुरुष स्वयं ज्योति होता ही है स्वयं ज्योति आत्मा है यह बात स्वप्न के दृष्टांत से दिखा दी गई और यह भी दिखा दिया गया कि वह मृत्यु के रूपों को पार कर जाता है वह क्रमशः इहलोक और प्रलोकादि में संचार करता हुआ भी इहलोक लोक और परला परलोकादि से व्यतिरिक्त है तथा जागृत और स्वप्न के शरीरों से पृथक है और उनमें क्रमशः संचार करने के कारण नित्य भी है ऐसा याज्ञवल्के ने प्रतिपादन किया अतः विद्यादान से पूर्ण होने के लिए जनक ने मैं आपको सहस्त्र मुद्रा देता हूँ ऐसा कहा आपके द्वारा इस प्रकार उपदेश किए जाने पर मैं आपको सहस्त्र मुद्रा देता हूँ अब मुझे आप मनोवांचित प्रश्न मोक्ष के विषय में सुनना अभिष्ट है यह आत्म का उपदेश मोक्ष या मोक्षी है, है, है। इसलिए समस्त इच्छित प्रश्नों का निर्णय सुनने द्वारा मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ अब आगे मोक्ष के लिए उपदेश कीजिए जिससे कि की आपकी कृपा से मैं संसार से विमुक्त हो जाऊं यह सहस्रदान तो जो विमोक्ष पदार्थ के एक देश का निर्णय किया गया है उसके लिए है आत्मनिवायम जो ज्योतिषास्ते इस प्रकार जिसका प्रस्ताव किया था उसका सपने में यह यह पुरुष स्वयं ज्योति होता है इस प्रकार प्रत्यक्ष प्रतिपादन कर दिया किंतु ऐसा जो कहा कि यह स्वप्न होकर इस लोक को अतिक्रमण कर जाता है मृत्यु रूपों को पार कर जाता है उसमें यह आशंका रहती है कि वह मृत्यु को रूपों को ही पार करता है मृत्यु को पार नहीं करता स्वप्न में देह और इंद्रियों से है, को भी आनंद और भय आदि का दर्शन होता है अतः निश्चय का अतिक्रमण नहीं करता आनंद और भय आदि कर्मरूप मृत्यु के ही कार्य देखे जाते हैं यदि यह जीव स्वभावतः मृत्यु से ही बंधा हुआ है तो इसका मोक्ष होना संभव नहीं है क्योंकि स्वभाव से किसी की भी मुक्ति नहीं हो सकती यदि मृत्यु स्वभाव न हो तभी उससे मोक्ष होना संभव है जिस प्रकार यह मृत्यु आत्मा का धर्म नहीं है वह दिखाने के लिए अब आगे मोक्ष के लिए उपदेश कीजिए इस प्रकार जनक द्वारा प्रश्न किए जाने पर याज्ञ बल्के जी उसे दिखाने की इच्छा से प्रवृत्त हुए सुषुप्त के भोग से आत्मा की असंगता श्लोक पंद्रहवा वह यह आत्मा इस सुषुप्त में राम और विहार कर पुण्य और पाप को केवल देखकर, जैसे आया था और जहां से आया था उन्हें स्वप्न स्थान को ही लौट आता है वहाँ वह जो कुछ देखता है उससे असंबद्ध रहता है क्योंकि यह पुरुष असंग है जनक कहता है या बल यह बात ऐसी ही है मैं श्रीमान को सस्त्र मुद्रा देता हूँ इससे आगे भी मोक्ष के लिए ही उपदेश कीजिए वह यह प्रकृत स्वयं ज्योति पुरुष जिसके की स्वप्नावस्था में प्रदर्शित किया है इस संप्रसाद में इसमें पुरुष सम्यक प्रकार से प्रसाद युक्त प्रसन्न होता है इसलिए को कहते हैं। जागृत अवस्था में जो देह और इंद्रियों के सैकड़ों आप्या व्यापारों के संबंध से हुआ क्लेश था उसे छोड़कर उन देह और इंद्रियों से मुक्त हो जाने के कारण स्वप्न में वह थोड़ा प्रसन्न होता है किंतु सुषुप्तावस्था में वह सम्यकया प्रसन्न हो जाता है इसलिए सुषुप्त को संप्रसाद कहते हैं आत्मा के विषय में में श्रुति उस अवस्था में वह संपूर्ण शोक से पार हो जाता है। जल के प्रतिबिंब के समान एक ही दृष्टा है ऐसा कहेगी भी वह यह आत्मा इन संप्रसाद में क्रमशः सम्यक प्रकार से प्रसन्न होता हुआ इस अवस्था में स्थित रहकर किस प्रकार सम्यक प्रसन्न होता है होता हुआ स्वप्न से सुजुक्तावस्था में प्रवेश करने की इच्छा वाला आत्मा स्वप्नावस्था में रहने पर ही मित्र और बंधुजनों के दर्शन आदि से रतिका अनुभव कर तथा अनेक प्रकार से विम की उपलब्धि कर तात्पर्य केवल देख कर करके नहीं किसे पुण्य पुण्य फल को और पाप पाप फल को यह हम कह चुके हैं कि पुण्य और पाप का साक्षात दर्शन नहीं होता इसलिए वह पुण्य पाप से अनुबद्ध नहीं होता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 और फिर इसका छुटकारा हो ही नहीं सकता था किंतु स्वप्न में क्रिया का अभाव होने के कारण वह इसका स्वभाव नहीं है इसलिए इसका पाप पुण्य रूप मृत्यु से मोक्ष होना संभव ही है शंका किंतु जागृत में तो यह इसका स्वभाव ही है समाधान नहीं यह तो बुद्धि आदि उपाधि के कारण ही है यह बात ध्यान सा करता है अत्यंत चंचल होता है इस वाक्य में सा द्वारा प्रतिपादित कर दी गई है अतः स्वप्नावस्था में मृत्यु के रूपों का नियमत अतिक्रमण करने के कारण उसके स्वाभाविकत्व की आशंका अथवा आत्मा के निर्मोक्ष की आशंका नहीं हो सकती वह स्वप्नावस्था में विहार करके अर्थात विहार के फल श्रम को उपलब्ध करके फिर संप्रसाद के अनुभव के पश्चात पुनः प्रतिन्याय न्याय यथा जिस प्रकार की आया था निश्चित आय को ही न्याय कहते हैं तथा तो अयन निर्गमन का नाम आय है पुनः पहले जाने के विपरीत क्रम से अर्थात जाकर जो फिर उल्टे लौट आना है उसे प्रतिन्याय कहते हैं अर्थात जिस प्रकार गया था उसी प्रकार उल्टे वापस आ जाता है प्रतियोनि यथास्थान स्वप्न स्थान से ही सुषिप्त को प्राप्त हो, होकर वह यथास्थान फिर आ जाता है अर्थात वह प्रति यथास्थान स्वप्न यानी स्वप्न के लिए ही लौट आता है किंतु यह कैसे जाना गया कि वह स्वप्न में पाप पुण्य करता नहीं केवल उनके फलों को ही देखता है जिस प्रकार जागृत में वैसे ही स्वप्न में भी कर्म करता ही है क्योंकि इन दोनों अवस्थाओं का दर्शन समान रूप से ही होता है ऐसी शंका करने पर श्रुति कहती है वह आत्मा स्वप्न में जो कुछ पाप पुण्य पाप का फल देखता है उस देखे हुए से वह अनवागत बिना बंधा हुआ ही रहता है अर्थात वह उससे बंधता नहीं है यदि उसने स्वप्न में वैसा किया ही होता तो वह उससे बंध जाता और सपने से उठने पर भी उससे किंतु लोक में स्वप्न में किए हुए कर्म से होने की प्रसिद्धि नहीं है। में किए हुए अपराध से कोई भी पुरुष अपने को अपराधी नहीं मानता और भी स्वप्न देखने वाले के अपराध को सुनकर उसका तिरस्कार या त्याग नहीं करता अतः वह उसके असंश्लिष्ट तो ही रहता है अतः स्वप्न में पुरुष केवल करता हुआ सा दिखाई देता है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 मूर्त पदार्थ का जो मूर्त देह और इंद्रिय आदि से संश्लेष है वही क्रिया का कारण देखा गया है कोई भी अमूर्त पदार्थ क्रियावान नहीं देखा जाता और आत्मा अमूर्त है इसलिए वह असंग है यह पुरुष असंग है इसलिए उस स्वप्नदृष्ट दुष्ट पुण्य पाप से असंश्लिष्ट है इसी से किसी भी प्रकार इसे क्रिया का कर्तृत्व संभव नहीं है देह और इंद्रिय के संश्लेष से ही कर्तृत्व होता है और इस पुरुष को वह संश्लेष है नहीं क्योंकि यह पुरुष असंग है अतः यह अमृत है, है जनक कहता है यह बात ऐसी ही है मैं श्रीमान को सहस्त्र मुद्रा देता हूँ अब आगे मोक्ष के लिए ही वर्णन कीजिए क्योंकि ऊपर मोक्ष पदार्थ के एकदेश देश कर्म विवेक का अच्छी तरह दिग्दर्शन करा दिया गया है इसलिए अब आगे मोक्ष के लिए ही वर्णन कीजिए के भोगों से आत्मा की असंगता असंगता में में असंगो ही इस द्वारा असंगता ही में हेतु बदलाई गई है और पहले यह भी कहा है कि यह कर्मवश जहाँ इसकी इच्छा होती है वहां चला जाता है तथा इच्छा ही संग है इसलिए क्योंकि यह पुरुष असंग है यह तो असिध हेतु ही कहा गया है समाधान ऐसी बात नहीं है तो फिर यह असंग ही किस प्रकार है सो बतलाया जाता है श्लोक सोलहवा वह यह आत्मा इस स्वप्नावस्था में रमण और विहार कर तथा पुण्य और पाप को देख कर ही फिर जिस प्रकार आया था और जहां से आया था उस जाग्रत स्थान को ही लौट जाता है वह वहां जो कुछ देखता है उससे असंश्लिष्ट रहता है क्योंकि यह पुरुष असंग है जनक कहता है याज्ञ यह बात ऐसी ही है मैं श्रीमान को सहस्त्र मुद्रा भेंट करता हूँ इसके आगे आप मोक्ष के लिए ही उपदेश कीजिए वह यह पुरुष इस स्वप्नावस्था में सुषुप्ति से लौटकर कर स्वप्न में रमण और विहार कर इच्छा अनुसार पुण्य और पाप को देखकर कर इत्यादि सब अर्थ पूर्ववत समझना चाहिए <coughs> बुद्धांता जागृत स्थान के लिए ही लौट आता है अतः यह पुरुष असंग्रही है यदि वह इच्छावान होने के कारण स्वप्न में संगवान होता तो जागृत अवस्था में लौटने पर यह उन संगजनित दोषों से लिप्त हो जाता है जागृत अवस्था के से आत्मा की असंगता। जिस असंग स्वप्न अवस्था में असंग होने के कारण जागृत स्थान में लौटने पर उन स्वप्न संगजनित दोषों से लिप्त नहीं होता उसी प्रकार जागृत अवस्था में भी यह जागृत संग जनित दोषो से लिप्त नहीं हो सकता यही बात अब कही जाती है श्लोक इस जाग्रत अवस्था में रमण और विहार कर तथा पुण्य और पाप को देख कर फिर जिस प्रकार आया था उसी मार्ग से यथास्थान स्वप्न स्थान को ही लौट जाता है पुरुष इस बुद्धांत जागृत स्थान में रमण और विहार कर इत्यादि अर्थपूर्वतक समझना चाहिए वह उस जागृत अवस्था में जो कुछ देखता है उससे असंश्लिष्ट रहता है क्योंकि यह पुरुष असंग है शंका निश्चय किया जाता है कि उनका फल भी देखता है समाधान ऐसी बात नहीं है क्योंकि इसका कर्तृत्व करता कर्मादिकारकों के अहुभाषक रूप से ही है यह पुरुष आत्मज्योति के द्वारा ही रहता है इत्यादि उत्तर के अनुसार आत्मज्योति से अवभाषित दे संघात व्यवहार करता है ऐसा ही कहा भी है बुद्धि आदि उपाधि के कारण ही है स्वतः नहीं है यहाँ तो उपाधि की अपेक्षा न रख कर परमार्थ की अपेक्षा से ही ऐसा कहा जाता है कि वह पुण्य पाप को देख कर ही लौट आता है करके नहीं इसलिए यह पूर्वापर के पूर्वा पर व्याघात की आशंका नहीं है क्योंकि निरुपाधिक होने के कारण वह परमार्थतः नहीं करता और न क्रिया से लिप्त ही होता है ऐसा है श्री भगवान ने भी कहा है हे यह अविनाशी परमात्मा अनादि और निर्गुण होने के कारण शरीर में रहते हुए भी न करता है और न लिप्त होता है इत्यादि तथा सहस्त्र मुद्रा का दान तो काम प्रदर्शित किए जाने के कारण है इस प्रकार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 इसलिए यह अमृत और तीनों स्थानों के धर्मों से विलक्षण है वह यह यथास्थान के प्रति ही लौट आता है। दर्शन वृत्ति स्वप्न का स्वप्न शब्द से उल्लेख देखा गया है अतः अंत शब्द से उसके विशेषण की उत्पत्ति होती है एतस्मा अंत यथावती इस वाक्य से वाक्य के अंताय पद से श्रुति सुषिप्त को प्रदर्शित करेगी और यदि ऐसा कहा जाए कि रत्वा चरित्वा और एतावु चरित्वांताव अनुसंचरती स्वप्ना च बुद्धांत च ऐसा देख जाने के कारण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 क्यों? क्योंकि वह जागृत से स्वप्न को स्वप्न से सुषुप्ति सुषुप्ति को और से पुनः स्वप्न को तथा क्रमशः यानी जागृत को और जागृत से पुनः स्वप्न को इस प्रकार क्रमिक संचार के द्वारा उससे तीन स्थानों का व्यतिरिक्त सिद्ध किया गया है पहले भी स्वप्नों भूतवे लोकम लोकम अति इस वाक्य द्वारा इस अर्थ को उल्लेख किया गया है उसका विस्तार से प्रतिपादन कर अब जो केवल मात्र रह गया है उसका वर्णन करूंगी इस उद्देश्य से श्रुति आरंभ करती है पुरुष के अवस्थान्तर संचार में महामत्स्य का दृष्टांत। श्लोक अठारवा जिस प्रकार कोई बड़ा भारी मत्स्य नदी के पूर्व और अपर दोनों तीरों पर क्रमशः संचार करता है उसी प्रकार यह पुरुष स्वप्न स्थान और जागृत इन दोनों ही स्थानों में क्रमशः क्रमशार करता है अर्थ है तत्र वहां अर्थात इस ऊपर दिखाए हुए विषय में यह दृष्टांत बताया जाता है जिस प्रकार लोक में महामत्स्य जो महान हो और मत्स्य हो अर्थात जो नदी के स्रोत से अक्षुण रहने वाला हो तथा स्रोत को भी रोक देता हो वह स्वच्छंद भी वाला होता इसी प्रकार यह पुरुष इन दोनों स्थानों में क्रमशः संचार करता है वे तो दोनों स्थान कौन से है स्वप्न स्थान और जागृत स्थान दृष्टान्त प्रदर्शन करने का फल तो यह है कि अपने प्रयोजक का काम और कर्मों के सहित मृत्यु रूप रूपये संचार के द्वारा देहेंद्रय संघात से व्यतिरिक्त स्वयं प्रकाश आत्मा की काम और कर्मों से भिन्नता बतलाई गई है वह स्वयं संसार धर्मवान नहीं है इसका संसारित्व अविद्या से आरोपित उपाधि के कारण ही है इस प्रकार इस समुदाय का सारांश बतलाया गया परंतु यह जागृत स्वप्न और सुनो स्थानों का पृथक पृथक रूप कहा गया है सबको मिलाकर एक स्थान में नहीं दिखाया गया क्योंकि जागृत अवस्था में वह अविद्यावश सुक्त मृत्यु युक्त और कार्यकरण संघात रहित देखा जाता है किन्तु स्वप्न में काम युक्त तथा मृत्यु के रूपों को विनिर्मुक्त दिखाई देता है और फिर सुशुक्ति में संप्रसाद को प्राप्त होकर असंग हो जाता है इस प्रकार उसको असंगता भी देखी जाती है अतः एक वाक्यता रूप से जो उपसंहार किया जाने वाला फल है वह इस इसकी नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावता एक स्थान पर संग्रहित करने के संग्रहित करके नहीं दिखाई गई अतः अब उसके दिखाने के लिए यह खंडिका आरंभ की जाती है इसका ऐसा रूप तद, तद अपहत पाप मा रूपम। इस द्वारा सुशुक्ति में ही बदलाया जाने वाला है क्योंकि ऐसे विरक्षण रूप वाले सुषुप्त स्थान में आत्मा प्रवेश करना चाहता है वह किस प्रकार सुश्रुति बतलाती है दृष्टांत से इस अर्थ की स्पष्टता होती है इसलिए इस विषय में दृष्टांत दिया जाता है सुषुप्ति का आत्मा का सुषुप्ति आत्मा का विश्रांति स्थान है इसमें शियन का दृष्टांत जिस प्रकार इस आकाश में शियन, बाज बाज अथ, अथवा तेज उड़ने वाला बाज, सब और उड़कर थक जाने पर पंखों को फैलाकर घोसले की ओर ही उड़ता है इसी प्रकार यह पुरुष इस स्थान की ओर दौड़ता है जहां सोने पर यह किसी भोग की इच्छा नहीं करता और न कोई स्वप्न ही देखता है जिस प्रकार इस भौतिक आकाश में शियन अथवा सुपर्ण सुपर्ण शब्द से वेगवान शियन कहा गया है जिस प्रकार इस आकाश में विहार कर सब और उड़कर थक जाने पर कई बार उड़ान भरना रूप कर्म से खिन्न होकर पंखों के सहत संगत अर्थात फैलाकर संल जिसमें सम्यक प्रकार से लीन होता है उस घोसले का नाम संलया है उस घोसले के प्रति स्वयं ही अपने को धारण करता है जैसा यह दृष्टांत है इसी प्रकार यह पुरुष एतमय इस स्थान के प्रति दौड़ता है अंत शब्द वाच्य स्थान का विशेषण जिस स्थान में शयन करने पर यह किसी भोग की इच्छा नहीं करता और इसी प्रकार न ही किसी स्वप्न को देखता है न कश्चन कामम इससे स्वप्न और जागृत के सभी भोगों का समान रूप से प्रतिषेध किया जाता है क्योंकि कश्चन किसी भी इस पद के द्वारा किसी भोग विशेष का नाम न लेकर समान रूप से ही कहा गया है इसी प्रकार न कश्चन स्वप्नम इस वाक्य से भी समझना चाहिए जागृत में भी जो कुछ देखा जाता है उसे भी श्रुति स्वप्न ही मानती है इसी से कहती है कि कोई स्वप्न नहीं देखता ऐसी ही एक अन्य श्रुति भी है उसके तीन आवश्यक स्थान है और स्वप्न है इत्यादि जिस प्रकार दृष्टांत में उड़ान से उत्पन्न हुए श्रम की निवृत्ति के लिए पक्षी का अपने घोंसले में जाना दिखा, दिखाया है, इसी प्रकार और में उड़ने से होने वाले श्रम के समान ही श्रम होता है उस श्रम की निवृत्ति के लिए वह अपने घोसले निवास स्थान अर्थात संपूर्ण संसार धर्मो से विलक्षण तथा सब प्रकार के क्रियाकार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 यदि आगंतुक है तब तो उससे मोक्ष होना संभव है किंतु उससे आगंतुक होने में युक्ति क्या है अविद्या आत्मा का ही धर्म क्यों नहीं है अतः संपूर्ण का अनुजूप अविद्या का स्वरूप निर्णय करने के लिए आगे की कंडी का आरंभ की जाती है श्लोक बीसवा उसकी वे ये हिता नाम की नाडियां, जिस प्रकार सहस्त्र भागों में विभक्त केश होता है वैसी ही सूक्ष्मता से रहती है वे शुक्ल नील पीत हरित और लाल रंग के रस से पूर्ण है और जहां मानो इसे हाथी खदेड़ता है और जहां यह मानो गड्ढे में गिरता है इस प्रकार जो कुछ भी जागृत अवस्था के भय देखता है उन्हें इस स्वप्नावस्था में अविद्या से मानता है और जहां यह देवता के समान राजा के समान अथवा मैं ही यह सब हूं ऐसे मानता है वह इसका परम धाम है नड़िया जिस प्रकार सहस्त्र भागों में विभक्त हुआ केश रहता है उतने ही परिमाण यानी सूक्ष्मता से रहती हैं और वे शुक्ल नील पीत रह, हरित एवं लोहित रस की भरी हुई है अर्थात इन शुक्लत्वादी विशिष्ट रसों से पूर्ण है ये रसों के वर्ण विशेष वातपित्त और कफों के पारस्परिक संयोग की विशेष विषमता के कारण विभिन्न और बहुत प्रकार के होते हैं इन इस प्रकार के शुक्लादि रसों से संपूर्ण संपूर्ण शरीर में फैली हुई और बालाग्रह सहस्रांश परिमाण वाली सूक्ष्म नाड़ियों में वह सत्रह तत्वों का लिंग शरीर रहता है उसी के अधीन संसार के ऊंचा नीचे धर्मों के अनुभव से उत्पन्न हुई सारी वासनाएं हैं वासनाओं का आश्रयभूत वह लिंग शरीर सूक्ष्म होने के कारण स्वच्छ और स्पटिक के समान है स्फटिकमणि के समान है वह नाड़ीगत रसूप उपाधि के संसर्ग से धर्माधर्म प्रेरित उद्भूत वृत्ति विशेष वाला तथा स्त्री रथ हाथी आदि आकार वाली विशेष वासनाओं से युक्त भाषित होता है ऐसी स्थिति में जिस समय वासनाओं के कारण कोई शत्रु अथवा अन्य चोर आदि मारते हैं ऐसा अविद्या मानव वश में यह कहा जाता है। इस को मारते है। तथा करते हैं वास्तव में उस समय न कोई मारते हैं और न वचने ही करते हैं यह तो केवल अविद्याजनित वासना के उद्भव के कारण भ्रांति मात्र हो जाती है इसी प्रकार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 जागृत काल में देवता विषयण विद्या का उद्भव होता है तब उस उद्भूत हुई वासना से वह अपने को देवता के समान मानता है स्वप्न में भी ऐसा ही कहा जाता है कि वह देवता के समान तथा तो राजा के समान होता है तात्पर्य जागृत अवस्था में अभिषेक पूर्वक राज्य पर हुआ पुरुष उस राज वासना से युक्त होने के कारण स्वप्न में भी मैं राजा हूँ ऐसा मानता है इसी प्रकार जब अविद्या अत्यंत क्षीण हो जाती है और सर्वात्मा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 वे स्थावर लोक व्यवहार पराकाष्ठा होने पर सर्वात्म भाव की प्राप्ति ही मोक्ष है तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार स्वप्न में आत्मा का स्वयं प्रकाशत्व प्रत्यक्ष उपलब्ध होता है उसी प्रकार विद्या के फल मोक्ष की उपलब्धि प्रत्यक्ष होती है इसी प्रकार अविद्या का उत्कर्ष और विद्या का तिरुभाव होने पर भी जिस समय मानो इसे कोई मारते हैं अथवा वश में करते हैं इत्यादि रूप से अविद्या का फल प्रत्यक्ष ही उपलब्ध होता है वे ये सर्वात्म भाव और परिच्छन्नात्म भाव क्रमश विद्याद्या के कार्य हैं। शुद्ध विद्या से पुरुष सर्वात्मा हो जाता है और अविद्या से असर्व होता है वह किस अन्य से विभक्त हो जाता है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 अतः यह अविद्या का स्वभाव बतलाया जाता है कि पुरुष सर्वात्मा होते हुए अपने को असर्वाई कर, दूसरी वस्तु को असर्वरूप जिससे भेद मानता है उसके विषय में कामना होती है कामना से क्रिया स्वीकार करता है और उससे फल होता है इसी से यह कहा है और आगे भी कहा जाएगा कि जहाँ द्वैत सा होता है वही अन्य अन्य को देखता है इत्यादि यह अविद्या का स्वरूप उसके कार्य के सहित दिखलाया आत्मा का स्वाभाविक धर्म नहीं है क्योंकि विद्या का उप उत्कर्ष होने पर वह स्वयं क्षीण होने लगती है और जिस समय विद्या की परात्म भाव की पूर्ण प्रतिष्ठा हो जाती है उस समय रज्जु का निश्चय होने पर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 पुरुष का दृष्टान अब यह जो विद्या का फल क्रियाकारक एवं फल से रहित सर्वात्म भाव रूप मोक्ष है जिसमें अविद्या काम और कर्म का अभाव है उसका प्रत्यक्षता निर्देश किया जाता है जिस अवस्था में सोया हुआ पुरुष किसी भोग की इच्छा नहीं करता और न कोई सपना देखता है इस प्रकार जिसका प्रकरण चल रहा चला था श्लोक इक्कीसवा वह इसका कामरहित पापरहित और अभय रूप है व्यवहार में जिस प्रकार अपनी प्रिया भार्या को आलिंगन करने वाला पुरुष को न कुछ बाहर का ज्ञान रहता है और न भीतर का, इसी प्रकार नकारुष प्राध्यात्मा से आलिंगित होने पर न कुछ बाहर का विषय जानता है और न भीतर का यह इसका आप आत्मकाम, अकाम और शोकशून्य रूप है इसका यह रूप जो कि सर्वात्म एवं यह इसका परमलोक है इस प्रकार कहा गया है वह अतिश्छंदा अर्थात अति रूप है क्योंकि अतिश्छंद शब्द रूप का विशेषण है छंद काम को कहते हैं अतः जिस रूप से छंद काम की निवृत्ति हो गई है वह अतिश्छंद रूप कहलाता है जो शांत छंद शब्द है वह इससे भिन्न है जो गायत्री आदि छंदों का वाचक है यह छंद शब्द तो कामवाची है इसलिए स्वरांत ही है फिर भी ऐसा दीर्घांत पाठ तो स्वाध्याय शब्दों में छंद शब्द का काम अर्थ में प्रयोग प्रसिद्ध है अतः कामवर्जित इस अर्थ में इस रूप का अतिश्चंद इस प्रकार परिवर्तन कर लेना चाहिए इसी प्रकार वह अपहत पापम है यह पाप धर्म पापम शब्द में धर्म अधर्म दोनों ही कहे गए हैं, जैसा कि पापम भी संसते इन वाक्यों में कहा गया है अतः अपहत पापम अर्थात धर्मधर्म से रहित तथा अभय है भय तो अविद्या का ही कार्य है अविद्या से भय मानता है ऐसा पहले कहा जा चुका है यह उस अविद्या के कार्य के द्वारा कारण का प्रतिषेध किया जाता है अभय रूप अर्थात जो अविद्या से रहित है इस प्रकार यह जो विद्या का फल सर्वात्म है वह कामरहित पुण्यपाप रहित एवं अभय रूप है यह संपूर्ण संसार धर्मो से रहित है इसलिए अभय रूप है इसका इसके पूर्ववर्ती ब्राह्मण की समाप्ति में हे जनक तू अभय को प्राप्त हो गया है इस वाक्य द्वारा पहले ही वर्णन कर दिया गया है यह तो पूर्व प्रदर्शित वेदार्थ में प्रत्यय विश्वास की दृढ़ के लिए ही उसका युक्तिपूर्वक विस्तार किया गया है यह स्वयं चैतन्य ज्योतिष स्वरूप आत्मा सबको अपने चैतन्य प्रकाश से प्रकाशित करता है वह जो कुछ उस अवस्था में देखता रमण करता विहार करता एवं जानता है उस सब से असंग रहता है ऐसा पहले कहा जा चुका है यह चैतन्य ज्योतिषत्व आत्मा का नित्य स्वरूप है ऐसा युक्ति से भी निश्चय होता है इस सुषुप्तावस्था में यदि वह आत्मा नष्ट न होकर अपने स्वरूप से ही विद्यमान रहता है तो जागरता और स्वप्न के समान मैं यह हूं इस प्रकार अपने को और अपने से बाहर इन का जो हेतु है, का है सो किस प्रकार यह बतलाया जाता है विवक्षित अर्थ दृष्टान्त से स्पष्ट हो जाता है इसलिए श्रुति कहती है इस विषय में ऐसा समझना चाहिए कि जिस प्रकार लोक में अपनी कामना करने वाली प्रिया इष्ट स्त्री से स्वयं भी होकर सम्यक प्रकार से आलिंगित हुआ पुरुष अपने से बाहर मुझसे भिन्न कोई भी वस्तु है ऐसा नहीं जानता और न नीतर ही यह मैं सुखी अथवा दुखी हूँ ऐसा ही जानता है उससे आलिंगित न होने पर तो उससे अलग रहकर बाहरी और भीतरी सब बातों को जानता है आलिंगन के बाद तो एकाकारता हो जाने से वह कुछ नहीं जानता इसी प्रकार जैसा कि यह दृष्टान्त है क्षेत्रज्ञ पुरुष भूतमात्रा के संसर्ग से लवणखंड के समान विभक्त होकर जलादि में चंद्रमा के प्रतिबिंब के समान इस में प्रविष्ट हो रहा है वह यह पुरुष अपने स्वाभाविक परमार्थ स्वरूप पर प्राज्ञ से सम्यक प्रकार से परेश अर्थात एकीभूत होकर निरंतर और सर्वात्मा होने के कारण न तो किसी बाह्य वस्तांतर को जानता है और न आंतर अर्थात आत्मा में ही यह सुखी अथवा दुखी मैं हूं ऐसा समझता है इस प्रकार तुमने जो पूछा था कि चैतन्यत्म ज्योतिष स्वरूप होने पर भी वह इस अवस्था में क्यों नहीं जानता सो उसमें मैंने एकत्व यह हेतु बतलाया जिस प्रकार की परस्पर आलिंगित स्त्री और पुरुष का एकत्व होता है इससे स्वतः ही यह बात बतला दी गई कि नानात्व विशेष विज्ञान का हेतु है और नानात्व का कारण आत्मा से भिन्न वस्तु को प्रस्तुत करने वाली अविद्या है यह बतलाया जा चुका है सो so, जिस समय यह अविद्या से अलग हो जाता है उस समय इसकी सबके साथ एकता ही हो जाती है सब आत्मज्योति के अपने स्वाभाविक स्वरूप में स्थित हो जाने पर ज्ञान गे कारक विषय विभाग के न रहने पर विशेष विज्ञान का प्रादुर्भाव तथा कामना कैसे हो सकते है क्योंकि इस प्रकार सबके साथ एकता ही इसका रूप है इसलिए इस स्वयं ज्योतिष स्वरूप आत्मा का यह रूप आप है क्योंकि यह इसका समस्त रूप है, इसलिए इस रूप में समस्त काम प्राप्त रहते हैं अतः है यह आप्त काम है जिसकी इच्छा उस से उससे अन्य रूप से विभक्त रहती है वह अनाप्त काम होता है जिस प्रकार जागृत अवस्था में देवदत्तादी रूप किंतु यह आत्म तत्व उनकी तरह किसी से विभक्त नहीं है इसलिए वह काम है क्या यह आत्मा आत्मा का ज्योतिर्मय रूप किसी अन्य वस्तु से भिन्न नहीं है, है? अथवा ही वह है। इस पर श्रुति कहती है आत्मा से भिन्न कोई दूसरी वस्तु ही नहीं है कैसे नहीं है क्योंकि वह रूप आत्मा काम है जिस प्रकार स्वप्न और जागृत अवस्थाओं में आत्मा से अन्यत्र विभक्त के समान तथा तो अन्य रूप से कामना किए जाने वाले काम होते हैं उस प्रकार से शुक्त में अन्यत्तों को प्रस्तुत करने वाले काम्य काम काम विषय का अभाव होने के कारण यह रूप अकाम है तथा तो शोकांतर शोक छिद्र शोक अर्थात शोकशून्य है अथवा यह शोक मध्य है तात्पर्य है कि यह रूप सर्वथा ही अशोक अर्थात शोकरहित है तीसरे ब्राह्मण का भाग दूसरा समाप्त